श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौंतीस ग्यारह मार्च अठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण कौन है ज्ञान योग तथा भक्ति योग का समन्वय श्री रामकृष्ण काशीपुर के बगीचे में भक्तों के साथ बड़े कमरे में रहते हैं रात के आठ बजे का समय होगा कमरे में नरेंद्र शशि मास्टर बूढ़े गोपाल और शरद हैं आज बृहस्पतिवार है फाल्गुन की शुक्ला ष्ठी ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हैं जरा लेटे हुए हैं पास ही भक्तगण बैठे हैं शरद खड़े हुए पंखा चल रहे हैं श्री कृष्ण बीमारी की बातें कह रहे हैं श्री रामकृष्ण भोला नाथ के पास जाना वह तेल देगा और किस तरह लगाया जाए यह भी बतला देगा बूढ़े गोपाल तो कल सवेरे हम लोग जा कर ले आएंगे मास्टर यदि कोई आज शाम को जाए तो वही ले आएगा शशि मैं जा सकता हूँ श्री रामकृष्ण शरद की ओर दिखाकर वह जा सकता है शरद कुछ देर बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के मुहर्री श्रीयुत भोलानाथ नाथ मुखोपाध्याय के पास से तेल लाने के लिए गए श्री रामकृष्ण लेटे हुए हैं भक्तगण चुपचाप बैठे हैं श्री रामकृष्ण एकाएक उठ कर बैठ गए नरेंद्र के साथ वार्तालाप करने लगे श्री रामकृष्ण नरेंद्र से ब्रह्म अलेप है उनमें तीनों गुण हैं किंतु फिर भी वे निलिप्त हैं जैसे वायु में सुगंध और दुर्गंध दोनों मिलती है परंतु वायु निलिप्त है। काशी में रास्ते से शंकराचार्य जा रहे थे उधर से मांस का भार लेकर चांडाल आया और एकाएक उसने उन्हें छू लिया शंकर ने कहा छू लिया चांडाल ने कहा भगवान न आपने मुझे छुआ और न मैंने आपको आत्मा निर्लिप्त है आप वही शुद्ध आत्मा है ब्रह्म और माया ज्ञानी माया को अलग कर देता है माया पर्दे की तरह है या देखो इस अंगोछे की आड़ कर देता हूँ अब तुम दीपक की लौ नहीं देख सकते श्री रामकृष्ण ने अपने तथा भक्तों के बीच अंगोछे की आड़ करके कहा यह देखो अब तुम मेरा मुंह नहीं देख सकते रामप्रसाद ने जैसा कहा है मजहरी उठाकर देखो परंतु भक्त माया को नहीं छोड़ता वह माया महामाया की पूजा करता है शरणागत होकर कहता है माँ रास्ता छोड़ दो तुम जब रास्ता छोड़ोगे तभी मुझे ब्रह्म ज्ञान होगा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को ज्ञानी अस्तित्वहीन कहकर हटा देते हैं भक्त इन सब अवस्थाओं को लेते हैं जब तक मैं है तब तक ये सब हैं जब तक मैं है तब तक भक्त देखता है जीव जगत माया और चौबीस तत्व सब कुछ वे ही हुए हैं नरेंद्र तथा अन्य भक्त चुपचाप सुन रहे हैं श्री राम पर मायावाद शुष्क है नरेंद्र से मैंने क्या कहा बतलाओ नरेंद्र माया शुष्क है श्री रामकृष्ण नरेंद्र के हाथ और मुख का स्पर्श करके कहने लगे ये सब भक्तों के लक्षण हैं ज्ञानियों के लक्षण और है मुखाकृति में रूखापन रहता है ज्ञान लाभ करने के बाद भी ज्ञानी विद्या माया को लेकर रह सकता है भक्ति दया वैराग्य इन सब लेकर रह सकता है इसके दो उद्देश्य हैं पहला इससे लोक शिक्षा होती है दूसरा दसा स्वादन के लिए ज्ञानी अगर समाधि लगाकर चुप हो जाए तो लोक शिक्षा नहीं होती इसीलिए शंकराचार्य ने विद्या का मै रखा था और ईश्वरानंद का भोग करने के लिए भक्त भक्ति लेकर रहता है इस विद्या के मै मै या भक्ति के मै में दोस्त नहीं है दोस्त बदमाश मय में है उनके दर्शन करने के बाद बालक जैसा स्वभाव हो जाता है बालक के मय में कोई दोष नहीं है जैसे आईने का प्रतिबिंब वह लोगों को गालियां नहीं दे सकता जली रस्सी देखने ही से रस्सी की तरह है फूकने से वह उड़ जाती है इसी तरह ज्ञानी और भक्त का अहंकार ज्ञानाग्नि में जल गया है अब वह किसी की क्षति नहीं कर सकता वह मय नाम मात्र के लिए है नृत्य में पहुंचकर फिर लीला में रहना जैसे उस पार जाकर फिर इस पार लौटना लोक शिक्षा और विलास के लिए उनकी लीला में सहयोग देने के लिए श्री रामकृष्ण बड़े धीमे स्वर से वार्तालाप कर रहे हैं वे कुछ देर चुप ही रहे भक्तों से फिर कहने लगे शरीर को यह रोग है परंतु उसने माता ने अविद्या माया नहीं रखी देखो न रामलाल घर या स्त्री इनकी मुझे याद भी नहीं आती है। हाँ यदि कोई चिंता है तो उसी पूर्ण नामक कायस्थ बालक की उसी के लिए सोच रहा हूँ औरों के बारे में तो मुझे कोई चिंता नहीं विद्या माया उन्हीं ने रख दी है लोगों के लिए भक्तों के लिए परंतु विद्या माया को रहते परंतु विद्या माया के रहते फिर आना पड़ता है अवतार आदि विद्या माया रख छोड़ते हैं जरा सी वासना के रहने पर फिर आना पड़ता है बार बार आना पड़ता है सब वासनाओं के मिट जाने पर मुक्ति होती है भक्त मुक्ति नहीं चाहता यदि काशी में किसी का देहांत हो तो मुक्ति होती है फिर उसे आना नहीं पड़ता ज्ञानियों का लक्ष्य मुक्ति है नरेंद्र उस दिन हम लोग महिम चक्रवर्ती के यहाँ गए थे श्री राम कृष्ण हंसकर फिर नरेंद्र उसकी तरह का शुष्क ज्ञानी मैंने नहीं देखा श्री राम कृष्ण साहस क्या हुआ नरेंद्र हम लोगों से गाने के लिए कहा गंगाधर ने गाया कृष्ण गीत गाना सुनकर उसने कहा इस तरह का गाना क्यों गाते हो प्रेम प्रेम अच्छा नहीं लगता इसके अलावा बीबी बच्चों को लेकर यहाँ रहता हूँ यहाँ इस तरह के गाने क्यों श्री रामकृष्ण मास्टर से देखा उसने कितना उसमें कितना भय है